अपमानता होथ सचित मनुरख दुखा दानम तंके तंगे सत्कुंजरो लेथ निपकम सहाय चरम साधु विहारिधीर अभी भूया सबा परेशयानी चरय तेना सचमा नोचे लेथ नृपक सहाय सखी चरम साधु विहारिधीर राज विजिम पहाय एको चरे एक चेमंग रेबन गो एक चरित से नीबे सहयता एकक ोस मातंगर सुखो मातंगरजना गो सुखम जरा शील सुखा श्रद्धा प्रतीक्षिता सुखो पंजाय पति लाभो लाभ पापा सुखम जीवन में जो छोटी छोटी बातों में विराट के दर्शन पाले वही बुद्धिमान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 हर बुन को संग्रहित करते उनको अनुभव के धागे में जोड़ते उनके जीवन में बुद्धिमत्ता पैदा होती मगर एक और इससे भी ऊपर बोध जो बुद्धिमत्ता से भी पार है जिसको हम प्रज्ञा कहते फूलों को इकट्ठा कर लो ढेर लगाओ तो भी सड़ जाएंगे और माला बनाओ तो भी सड़ जाएंगे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 ऐसी तो नहीं है कि दूर आकाश की हो यही पृथ्वी की लेकिन बुद्ध की कला क्या है वो तत्व एक छोटी सी घटना को पकड़ते उसमें से इत्र निचोड़ लेते और इत्र जब तुम देखते हो तब तुम चकित हो जाते हो आज का सूत्र संदर्भ कौशल नरेश के पास बदरेक नाम का एक महाबलवान हाथी था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 अनेक उपाय हार गए थे लेकिन ये संग्राम घेरी, ये बजते हुए नगाड़े उसका सोया हुआ सॉरी जाग उठा उसका शिथिल पड़ गया खून सिर दौड़ने लगा वो भूल गया एक क्षण को यादें आगे होंगी पुरानी फिर जवान हो उठा क्षण की भी देर ना लगी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 और देखते नहीं कि मैं कब से संग्राम देरी बजा रहा हूं रिक्षुओ जागो और जगाओ अपने संकल्प को वह हाथी भी कर सका वह अति दुर्बल बुरा हाथी भी कर सका क्या तुम ना कर सकोगे मनुष्य होकर सबल होकर बुद्धिमान होकर क्या तुम ना कर सकोगे क्या तुम उस हाथी से भी गए भी हो चुनौती लो उस हाथी से तुम भी आत्मवान बनो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 हंसी में तो कहीं ये भाव छिपा ही है कि ये मेरे साथ कभी नहीं होगा देखते नहीं किसी को हार देखते हो तुम हंसते हो तुम ये कभी सोचते नहीं कि जो हार आज इस आदमी की हो गई कल ये भी जीता हुआ था आज जो चारों खाने चित पड़ा है कल नमालो न मालूम कितने लोगों को इसने चारों खाने चित किया था तुम आज हो सकता है किसी की छाती पे बैठे हो ये सदा रहेगी नहीं बात यहाँ सदा कुछ भी नहीं रहता यहाँ चीजें रोज बदलती हैं प्रतिपल बदलती हैं। आज जो शक्ति में है कल शक्तिन हो जाता है आज जो सत्ता में है कल सत्ता के बाहर हो जाता है और मजा ये है इस दुनिया का अंधापन ऐसा है कि जो भी सत्ता में आता है वो यही सोचता है कि अब आ गए अब कभी बाहर नहीं आना इतने लोगों को बाहर जाते देखता है फिर भी ये चूक बनी ही रहती तुम आज जवान हो कल बूढ़े हो जाओगे और ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ जगत का नियम कोई अपवाद का व्यवहार करेगा यहां अपवाद होता ही नहीं जगत के नियम निरपवाद आज जीते हो कल मरोगे अर्थी देख के दया मत खाना क्योंकि वो अर्थी तुम्हारी ही है अर्थी देख जागो दया खाने से क्या होगा ये मत कहो कि बेचारा मर गया जब तुम कहते हो कि बेचारा मर गया तो उसमें कहीं ये भाव छिपा ही होता है कि हम भले अभी तो नहीं मरे कहीं दूर ये ध्वनि होती है कि हमको नहीं मरना है। ये बेचारा मर गया तुम्हें अपने बेचारेपन की याद आती है जब कोई मरता है अगर नहीं याद आती तो तुम फूलों की ढेरी लगा रहे हो माला नहीं बना रहे नहीं तो हर रोज जो अर्थी तुम्हारे द्वार के बाहर से निकलती उसका हर फूल तुम्हारी माला में सजता जाए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 समय थोड़ा देर अबेर की बात आती ही होगी इसकी आगे मेरी भी आती होगी तो इसके पहले मैं घर पैर कर लू मैं कुछ ऐसा बना लू जो मौत मुझसे नहीं छीन पाएगी तो बुद्ध ने उस हंसते भिक्षुकों का मत हंस भिक्षु तू तो भी ऐसा ही बूढ़ा हो जाएगा छोड़ निकलता था एक मरगट से एक खोपड़ी पड़ी थी उसका पैर लग गया सुबह था धुंधल का था अभी रोशनी हुई नहीं, नहीं थी सूरज निकला नहीं था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 और फिर ख्याल रखो उसने अपने शिष्यों से कहा यह खोपड़ी किसी साधारण आदमी की खोपड़ी नहीं क्योंकि वो मरकट बड़े लोगों का मरकट था जैसे दिल्ली में राजघाट ऐसा बड़ा मरकट था वहां खास खास लोग ही दफनाए जाते थे तो उसमें कहीं कोई छोटे मोटे आदमी की खोपड़े नहीं अगर ये जिंदा होता और इस फिसन में पैल लग गया होता तो आज अपनी खैर नहीं ये बड़ों की यह हालत हो गई तो शांत ने कहा मैं फकीर मेरी क्या हालत होगी जरा सोचो तो उसने खोपड़ी उठा ही ली उसने फिर जिंदगी भर खोपड़ी को सांस रखा वो जहां जाता खोपड़ी को अपने पास रखता लोग जरा पूछते भी गई खोपड़ी किस लिए फिर जरा अच्छी नहीं मालूम होती देख के भय भी लगता है दीवत से, वो कहता कि ये अपनी हालत हो जाएगी इसको देख के अपनी याद बनी रहती है इसको देख के चलने लगा हुई ये मेरी गुरु हो गई ऐसी छोटी छोटी घटनाओं से जो निचोड़ता चले पित्र को वही ज्ञानवान वह हाथी बूढ़ा हो गया था सबको बूढ़ा हो जाना महाबलवान ठीक निर्बल दशा में पहुंच जाते महा धनवान ठीक दीन दशा में पहुंच जाते हैं बड़े शक्तिशाली ऐसी शक्ति खो देते कि तुम्हें भरोसा ही ना आए नेपोलियन जब हार गया और उसे सेंट हेलोना के द्वीप में कैद कर दिया गया तो एक सुबह वो घूमने निकला है छोटा सा दीप है जहां उसे कैद किया गया द्वीप से भाग भी नहीं सकता इसलिए उसे द्वीप पर घूमने फिरने की सुविधा है एक घसी घास की एक गठरी सिर पर ली हुई आ रही पगडंडी है छोटी और नेपोलियन का डॉक्टर उसके साथ सम्राट था नेपोलियन कैद में था तो भी डॉक्टर उसको दिया गया था जो उसके साथ रहे उसकी तीमारदारी करे डॉक्टर ने घट्यारे को आते देखा तो वो चिल्लाया ओ घटारे रास्ता छोड़ देखते नहीं कौन आ रहा है लेकिन नेपोलियन ने उसका हाथ पकड़ा होकर क्षमा करे डॉक्टर तुम्हें होश नहीं वो दिन गए हम रास्ता छोड़ दे वो दिन गए जब मैं आलस पर्वत से कहता कि हट जा, तो आलस पर्वत भी मेरा रास्ता छोड़ देता आज घसीन भी मेरा रास्ता क्यों छोड़े आज कोई कारण नहीं और नेपोलियन किनारे हट के खड़ा हो गया घसी को रास्ता दे दिया समझदार आदमी रहा होगा ऐसी दशा हो जाती कि जिनके लिए हिमालय रास्ता दे देता उनके लिए घास वाली भी साथ रास्ता न दे और ये दशा सबकी हो जाती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 और कितनी ही दवाइयां पीते रहो कितने ही दानित खाते रहो कुछ फर्क न पड़ेगा देर अबेर तुम ऐसे ही कमजोर हो जाओगे कमजोर हो जाना ही पड़ेगा क्योंकि जो शक्ति दी गई है वो क्षणभंग वो विदा होगी दो चार साल आगे के पीछे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता आखिरी हिसाब में उससे कुछ अंतर नहीं आता है आज कीचड़ में फंस गया है वह महाबलवान हाथी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 जब बूढ़े हो जाओगे तो कीचड़ से निकलना मुश्किल हो जाएगा आमतौर से लोग उल्टा तर्क लिए बैठे हैं। लोग सोचते हैं बूढ़े जब हो जाएंगे तब राम नाम जप लेंगे अभी क्या चलती है? बूढ़े जब हो जाएंगे तब सन्यास ले लेंगे अभी क्या चलती है? अभी तो जवान है अभी तो जिंदगी है अभी तो राग रंग है अभी तो भोग लें जब मौत करीब आने लगेगी और हाथ पर जर्जर होने लगेंगे और जरा द्वार खटखड़ाने लगेगी तब हो जाएंगे सन्यास हो जाएंगे मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं कि, कि आप जवान आदमी को सन्यास दे, दे थे। सन्यास तो के लिए। किसने तुम कहा? तुम्हारे मन ने कहा होगा अगर मन किसा तो मन तो ये कहता है कि सन्यास मुर्दों के लिए बूढ़ों के लिए भी नहीं मन कहता है जब अर्थी पे चढ़ जाओ तब लेना ले संन्यास एक स्त्री मेरे पास आती थी सामाजिक कार्यकर्ती बंबई में उसका बड़ा नाम था वो सन्यास लेना चाहती थी उम्र उसकी थी कोई पैंसठ साल मगर वो कहती थी अभी स्त्रियां तो पैंसठ साल में भी शायद अपने को जवान ही समझती स्त्रियां तो बूढ़ी होती नहीं हो जाएं तो भी नहीं होती मानती नहीं कोई किसी से पूछ रहा था अमेरिका में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 माला गले में डलवा देना कहका तुम्हारी मर्जी तो माला ये रही ले जाओ अब मरे हुए आदमी की बात को क्यों इंकारना मगर इसका कोई मूल्य नहीं संस मर के लिए लेकिन अधिकतर लोगों का तर्क यही है कि जब मरने के करीब आ जाएंगे तब तब फिक्र लेंगे। इस छोटी सी बात में ये ख्याल रखना अगर ये थी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 जब तुम्हारे बेटे ही सोचने लगे कि अब जाओ भी अब बहुत हो गया, अब और ना सताओ तब संन्यास ले लेना पचहत्तर साल सौ साल का हिसाब बांध कर रखा था सौ साल कोई भी जीता नहीं उन दिनों में भी नहीं जीते थे लोग वो सिर्फ आशा है कभी कभी कभी कभार कोई आदमी सौ साल जिया आज भी नहीं जीता उन दिनों का तो सवाल ही नहीं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 साल तक वान पर पचहत्तर साल से सौ साल तक वो सन्यास सन्यास घटता नहीं था या कभी कभी घटता था कुछ लोग जो सतजीवी होते थे इसलिए बुद्ध और महाविन्य तक महाक्रांति का सूत्र पात किया उन्होंने इस पूरे गणित को बदला उन्होंने कहा सन्यास तो जवान की बात जब ऊर्जा प्रखर है जब ऊर्जा जलती है लपट के साथ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 वहां मुर्दे और लाशों की तरह मत पहुंचना इस शिखर पर पड़े हुए मत पहुंचना नहीं तो वे तो तो मंदिर के द्वार भी तुम्हारे लिए नहीं खुलेंगे भगवान का मंदिर कोई अस्पताल नहीं है वो महोत्सव है जो तुमने जीवन ऊर्जा वासना, वासना की वेदी पर चढ़ाई वही वासना है की वेदी पर चढ़ाएगी ऊर्जा जिस दिन तुम प्रार्थना की वेदी पर चढ़ाते हो उसी दिन धार्मिक हो पाते ऊर्जा वही है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 इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है अगर तुम ऐसे आदमी से सलाह लिए जिसे जीवन का ठीक ठीक अनुभव न हो ऐसे आदमी से सलाह लिए जो तुम्हारे जीवन के अनुभव से परिचित न हो तो भूल हो जाएगी तो चूक हो जाएगी ज्ञानो और बौद्धों ने इस संबंध में भी एक महाक्रांति की हिंदू कहते हैं कृष्ण और राम भगवान के अवतार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 जब हिंदू कहते हैं राम भगवान उनका अर्थ अलग उनका अर्थ यह है कि वो उन्होंने कभी पाप देखा नहीं उन्होंने कभी पाप किया नहीं वे तो शुद्ध उतरते हैं आकाश निर्मल निष्कलुस जब बुद्ध कहते हैं कि मैं भगवान हूं तो बुद्ध का अर्थ मैंने पाप देखा जैसा तुम देख रहे हो तुमसे भी ज्यादा देखा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 लोग सोचते हैं शायद भय से लोगों के जीवन बदले जा सके उन नए महाबतों में भय दिया होगा सताया होगा यही तो महाबत जानते हैं मारे होंगे बर्छे उकसाया होगा कि शायद भय में पीड़ा में निकल आए बाहर लेकिन पीड़ा से कोई बाहर नहीं निकलता पीड़ा मुक्तिदाई नहीं पीड़ा तो हमने वैसे ही पहुंच तो झेल ली तुम क्या सोचते हो उस बूढ़े महाबलवान हाथी को जिसका सुंदर अतीत था कीचड़ में फे भस देख कर नहीं हो रही होगी वो मरा जा रहा होगा वो गड़ा जा रहा होगा वो प्रार्थना कर रहा होगा हे प्रभु पृथ्वी फट जाए इसमें समा जाऊ मेरी मौत हो जाए ये दिन देखने को बता था किस साधारण सी तलैया कीचड़ में उलट जाऊंगा और निकल ना सकूंगा ये कमजोरी ये दुर्बलता ये दिन देखने को बता था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 ना भय का कोई परिणाम होता है और सुनते सुनते तुम इन बातों के आदी हो गए हो अब न तुम्हें स्वर्ग की चिंता है न तुम्हें नरक का कोई भय अब तुम कहते हो जब होगा तब होगा अब हम जानते हैं हमसे तुम निकलते नहीं बनता इस की तुम्हारे भय और तुम्हारे लोभ तुम समझो लेकिन पुराना महावत आया उसने कुछ और किया उसने बड़ी अद्भुत बात की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 किस तरह फुसलाते हैं तुम्हारे भीतर की आत्मा को किस तरह तुम्हे स्मरण दिलाते हैं कि तुम कौन हो अमृतस पुत्र अमृत के पुत्र तुम मृत्यु की कीचड़ में दबे पड़े हो पुकारते हैं कि देख तू कौन है भगवान स्वयं तू है और इस छोटी सी बात से नहीं छूट पा रहा है इस भेद को समझना बुद्ध ना तो भय देते न लोभ देते बुद्ध तो सिर्फ तुम्हें स्मृति देते है इसलिए बुद्ध की भाषा में सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है वह सम्यक स्मृति तुम्हें स्मरण आ जाए कि तुम कौन हो तुमने प्रसिद्ध कहानी सुनी होगी दिव्य विवेकानंद को बहुत प्रिय थी कि जंगल में एक शेरणी गर्भवती थी छलांग लगाती थी एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर और तभी उसका गर्भ गिर गया नीचे भेड़ों का एक समूह जा रहा है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 और चीन में पैदा हुए तो चीनी जिनके बीच रहे उन्होंने तुम्हें अपने में ढाल दिया भेड़ों में बड़ा हुआ तो जानता था कि मैं भेड़ हूं भेड़ों के साथ ही घसर पसर चलता था भेड़ डरती थी जैसा छोटी छोटी चीजों से ऐसा ही वो भी डरता था भेड़ों जैसा मता था सिंह गर्जना तो उसे आती ही नहीं थी सुनी ही नहीं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 इसी तरह की है इसको यही रंग है वो बड़ा भी हो गया लेकिन शाकाहारी का शाकाहारी घास पात खाता था भेड़ो के साथ पर परसर चलता था लेकिन एक दिन बड़ी अजीब घटना घट गई एक बूढ़े सिंह ने भेड़ों के इस झुंड पर हमला किया वो बूढ़ा सिंह तो चौंक के खड़ा हो गया वो तो भूल ही गया हमला क्या थी इनके बीच में एक जवान सिंह भागा चला जा रहा है तो उसने कभी ना सुना ना देखा न शास्त्रों में पढ़ा ये हो क्या रहा है उसे अपनी आंख तो भरोसा नया होगा उसने आंखें मिली होंगी कि आगी हुआ क्या ये बात क्या ऐसा तो कभी देखा नहीं वो वो बीच में में जैसे भेड़ों में वो तो भूल ही गया भूख प्यास लगी थी वो तो भूल ही गया वो भागा भेड़े भागी उनके साथ ये युवा सिंह भी भागता रहा मुश्किल बूढ़ा पकड़ पाया पकड़ा तो मिने लगा रोने लगा गिड़गिड़ाने लगा कहने लगा छोड़ दो महाराज मुझे जाने दो मेरे सब संगी साथ ही जाते उस ने कहा, ऐसे नहीं जाने दूंगा ये तो चमत्कार है तुझे, तुझे होश खो हो गया।, हो गया वो भी ठीक भेड़ो को क्या हुआ साथ खड़ी कैसे उसने कहा मैं भेड़ हूँ इसमें कुछ भी नहीं हुआ मैं जरा बड़ी भेड़ हूं मगर मैं हूं तो भेड़ मेरा रंग ढंग अलग है ऐसा कभी कभी हो जाता लेकिन मुझे छोड़ो मुझे जाने दो उसको पसीना उतरने लगा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 वैसा ही अमृत तुमने भरा जैसा मुझ में वैसी ही भगवत्ता तुमने जैसी मुझ में जरा देखो मेरी शक्ल अपनी शकल पहचानो न तुम स्त्री हो न तुम पुरुष हो तुम चैतन्य हो न तुम जवान हो ना तुम बूढ़े हो न तुम दीन हो न दरिद्र हो ना अमीर हो ना तुम कोरे हो ना काले हो तुम निराकार निर्गुण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 ऐसे जवान थे अर्थियों पर लग जाते हंसा देख के ये भी कि ये भूल कैसे गया अपना स्मरण से नहीं रहा कि मैं कौन हूं कैसे ये विस्मृति हुई बड़े युद्धों का विजेता हाथियों में सम्राटों जैसा सम्राट ये हस्तिराज इसे भूल कैसे हो गई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 इसलिए मैं तुमसे भागने को भी नहीं कहता भागोगे कहा जागने को कहता हूं ये हाथी जाग गया ये बैंड बाजे की चुनौती से जगा गई बस जागो आकर किनारे पर ऐसा चिंगाड़ा जैसा वर्षों से लोगों ने उसकी चिंघाड़ सुनी थी वे पुराने युद्ध फिर जैसे जीवंत हो उठे चेतना तो कभी ना बूढ़ी होती न दुर्बल होती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 पंकोकुरो सचेलभेथ नृप्य सधिचर साधु विहाराधिभ्यूसपरसाचरेम सतीोचेलभेथथथथथथथथथथ नृपक सभीचर साधु विहारधीर राज विजिम एको चरे मातंग रंजेब नागो एक नचा पापानी कईरा अपो सुमुक्को रंजेब नागो सुखम या वजरा शीलम सुखा श्रद्धा पतिथा सुखो पंजा पटि लाभो पापनम अकरणम सुखम अप्रमाद में रथ हो जागो अप्रमाद यानी सो मत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 मैंने सुना है जिस आदमी ने औसत का सिद्धांत खोजा यूनानी गणितज्ञ था बड़ा बुद्धिमान था अनुभवी ना रहा होगा अपने बच्चों को लेकर पिकनिक पे गया था उसने एवरेज औसत का सिद्धांत खोजा था और जब कोई सिद्धांत खोजता है नया नया तो उसी उसी में लगा रहता उसी उसी में डूबा रहता नदी पार करते उसके पार थे उसके पांच छह बच्चे थे पत्नी थी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 कि रिपोर्ट छपी और रिपोर्ट में छपा कि यहाँ 100 प्रतिशत शिक्षा में विकास हुआ है और जब खोजबीन की गई तो पाया यह गया कि कुछ ज्यादा नहीं हुआ था इसको में एक शिक्षक था पहले एक विद्यार्थी अब दो विद्यार्थी हो गए थे 100 प्रतिशत सौ प्रतिशत सुन के ऐसा लगता है कि भारी विकास हो गया दिल्ली में ऐसे आंकड़े चलते बड़ा विकास हो रहा है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 और कुछ लोग अनुभवी होते हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं होते अनुभव तो हो जाता है लेकिन बताने में सफल नहीं होते वे भी किसी काम के नहीं हैं उनके लिए तो गूंगे का गुड़ गुड़ तो खा गए मगर बोल नहीं सकते तो उनसे तुम कुछ न सीख पाओगे बुद्धत्व पैदा होता है उस आदमी ने जिसने अनुभव भी किया और अनुभव के साथ साथ जिसके पास इतनी क्षमता है की तुम्हें तर्क युक्त रूप से समझा भी सके वही सदगुरु यदि सांस चलने वाला कोई बुद्धिमान अनुभवी मिल जाए तो सभी विघ्नों को दूर कर उसी के साथ स्मृतिवान और प्रसन्न होकर धीर पुरुष चले दो फिर शर्तें बताई स्मृतिवान होकर बुद्ध पुरुषों के पास भी सोया सोया दिया जल रहा हो और तुम झटकी लेते रहो तो भी कोई फायदा नहीं दिया जला कि न जला बराबर भेरु संग्राम ढेरी बज रही हो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 कल्याण मित्र जो तुम्हारी शांति में तुम्हारी समाधि में तुम्हारे ध्यान में मित्र का बांध है जिसके सहारे तुम आगे बढ़ने लगो जो तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे पंख से खींचे वो जो बूढ़ा महावत है वो कल्याण मित्र उसने आके बैंड बाजा बजा दिया हाथी जाग पड़ा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 जल्दी यात्रा होगी सुख का होना सुख ज्ञान का लाभ होना सुख पापों का न करना सुख और बुद्ध ने का सुख एक ही है श्रद्धा का होना सुख स्वयं में श्रद्धा का होना सुख सोचो वो बूढ़ा हाथी जब बाहर निकला होगा किचड़ से तो कैसे महासुख को ना उपलब्ध हो गया होगा कीचड़ से निकलने का ही सुख नहीं था वह उससे भी बड़ी बात घटी थी शायद भीड़ में किसी को भी ना दिखाई पड़ी भीड़ ने तो ये देखा होगा कि हाथी कितना मस्त कीचड़ से निकला है इसलिए मस्त हो रहा बुद्ध कहते हैं अगर गौर से देखो तो कीचड़ से निकलना तो गौण था हाथी को अपने पे श्रद्धा आ गई इसलिए सुखी हो रहा उसे बात दिखाई पड़ गई कि अरे मेरा ही तो जवान है तो मेरी विचार ही मेरी नियति है मैं जो चाहू वही हो सकता हूं मैं जो हो गया हूं मेरे ही विचार में से हो गया हूं तो मेरा विचार मेरा बल है श्रद्धा लौटाई स्वयं पर श्रद्धा सुख शील का पालन सुख है सील का अर्थ होता है दूसरे को सुख मिले ऐसा व्यवहार करना पाप और सील में वही फर्क है जो नकारात्मक नीति और विधायक नीति में होता है पाप का अर्थ होता है दूसरे को दुख न मिले ये नकारात्मक ये पहला कदम कि मुझसे दूसरे को दुख न मिले इतना सज जाए तो फिर दूसरा कदम सील है कि मुझसे दूसरे को सुख मिले दूसरे दुख न देंगे ये आधी यात्रा जब तुम दूसरों को सुख देने लगोगे सब तरफ से सुख की धाराएं तुम्हारे ऊपर बरसने लगेंगी महा सुख होगा तो पाप से बचे शील में संलग्न हो श्रद्धा को जगाए वही श्रद्धा अंत में ज्ञान बन जाती यही महासुख बुद्ध कहते हैं स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाना सुख सुखम याव जरा शीलम सुखा श्रद्धा पथित्रता स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाना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 जीवन के एक एक फूल को पिरो ताकि तुम्हारे पास जीवन सूत्र हाथ में आ जाए और फिर सार सार छोड़ लो आसार को छोड़ दो वही सार बुद्धत्व है वही सार बोधी है और जैसे हाथी कीचड़ से निकल आया तुम भी निकल आओगे चुनौती स्वीकार कर धन्यभागी भागी हैं वे जो बुद्धों की चुनौती को स्वीकार कर लेते आज इतना ही